महाभारत आदि पर्व एकष्ट अधिक शतमोध्याय भीमसेन को राक्षस के पास भेजने के विषय में युधिष्ठिर और कुंती की बातचीत वै सम्पावाच करीमे न प्रतिथ भारत आ जमुस्ते ततः सर्वे भैक्षमाधा पांडवा वै सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए युधिष्ठिरः आश्य तथमातर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने, ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा युधिष्ठिर वाच, स्वयं वर्तुम क्षति युधिष्ठिर बोले माँ ये भयंकर पराक्रमी भीम से कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हो रहे हैं कुंतीवाच मम वचना च कुती ने कहा बेटा शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा युधिष्ठिर हुआ साहस तीक्षण दुष्कर परित्याग पुत्र साधव युधिष्ठिर ने कहा मां आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते कथम परसुत स्वुत त्यक्तुमेक्षसी लोक वेद विरुद्ध दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है ये बाहू समाश्रित राज्यम चाप शुतम क्षुद्रही आजिषा पुनः जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं से ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं यस्य दुर्योधनो वीरियम चिंतौस न से रजनी सर्वा दुखा सह। जिस अमृत तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी यस्य मुक्ता जत गृह अन्यभ्य पापेभ्यो नेतरोचन जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षा गृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया यम सामश्रि् वसुपूर्ण वसुंधरा मनयामहे निहत्य धृतरा तस् व्यवसितगो बुद्धिमान काम तैया कचिन् दुखे बुद्धिस्ते विलुप्ता गेतः जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई ही मानते हैं उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है कुंतीवाच युधिष्ठिर न संतापस्वया कार्यो वृकोधरे न चाजम बुद्धि तौर बल्याद्यवसाज कृतोमया कुंती ने कहा युधिष्ठिर तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए मैंने जो यह निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं किया है इह विप्रशवें वयम पुत्र सुखोशिता अज्ञाता धातृराष्ट्राण सत्कृता वह त्रिया मेयम प्रथम वा पुरुष कृतम यस्म नश्यति बेटा हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहे हैं धित के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं होने पाई है इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हमने अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला दिया है पार्थ ब्राह्मण के इस उपकार से उड़ होने का यही उपाय एक उपाय मुझे दिखाई दिया मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो जो उपकार को भुला ना दे या ततः दृष्टवाडिबाच विश्वासो मे दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए मैंने उस दिन लाक्षा गृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडिम्बावध हिडिबवध की घटना भी मेरी आंखों के सामने हुई इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है बाहूर्बल भीम से नागा गज प्रख्या निर्व्यूढ़ा वारणावता भीम का महान बाहुबल दस हजार हाथियों के समान है जैसे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारणावत नगर से ढोकर लाया है सदृशो बले नान्यो नोभ्यु दीयाेष्ठम अपद्रधरम स्वयं भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ बद्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है जातमात्रात ममा का शरीर गौरवाधस्य शिला गात्र पहले की बात है जब वह नवजात शिशु के रूप में था उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था जिस चट्टान पर यह गिरा वह इसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई थी तद हम प्रग्रीम से पांडव अतः पांडुनंदन मैंने भीम से बल को अपनी बुद्धि से भली समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है नेदम लोभा मोहा बुद्धिपूर्वम् तु धर्मस्य धर्म से व्यवसाय मैंने न लोभ से न अज्ञान से और न मोह से ऐसा विचार किया है अभी तो बुद्ध के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है अर्थो द्वावि निष्पन्न युधिष्ठिर भविष्य प्रती कार्य वात धर्म से महान युधिषि निरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा और दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा यो ब्राह्मणस्य से सहायम कुरिया क्षत्रिय स शुभान लोकान आप जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्यों में सहायता करता है वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है यह मेरा विश्वास है क्षत्रिय कुर क्षत्रियो वध मोक्षण विपुला लोके परत्र यदि क्षत्रिय किसी छत्रि को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है वैश्य सहाय क्षत्रियो भुवि स सर्वे स्वीकेश प्रजा रजयती ध्रुव जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है शूद्रम तुमचये द्राजा शरणार्थी नगत प्राप्नोते कुले जन्म सद्रव्ये राज पूजिते इसी प्रकार जो राजा अपने शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है वह इस संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है एवं माम भगवान व्यास पुरा पौरवनंदन भ्रोवाचा शुकर प्रज्ञ तस्मा चिकीर्षित पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था इसीलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है इति श्री महाभारती आदि परवि बकवध परवि कुंती युधिष्ठिर संवाद एकष्ट अधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में कुंती युधिष्ठिर संवाद विषयक एक अध्याय पूरा हुआ